भद्र राम देवा भद्रं पशे मेद स्थिर सुंस अथर्वेदी मंड्रकारि ला प्रकरण के अष्टादश कार्य का कुछ तो विचार हुआ जिसमें यहां पर मीमांसक आदि के मत को लेकर के अद्वैत मत के साथ में उनका तुलना की जा रही है उनका मत कैसा है ये विचार आरंभ हुआ है पहले द्वैतवादियों का परस्पर आपस में झगड़ा दिखाया उसके बाद ये चल रहा है देखो कथाएं तीन प्रकार की कथाएं होती है कभी बात कथा होती है कभी जल्प कथा होती है कोई वितंडा कथा होती है बाद कथा उसको कहते हैं शिष्य की जानने की इच्छा है जिज्ञासा है गुरु के पास जाता है पूछता है गुरु जी ये कैसा है तो गुरु जी बता देते हैं उसको संतुष्टि मिल जाती है उसको बाद कथा कहते हैं गुरु शिष्य भाव से जहां कथा चलती हो प्रश्नोत्तर होता हो वो बाद कथा और जहां पूर्व पक्ष बनकर प्रतिपक्ष बनकर के आ जाता हो सामने वाला उसको जानने की जिज्ञासा नहीं है उसको हराने के उद्देश्य से आता है सामने वाले के मत का खंडन करने के उद्देश्य से आता है उस स्थिति में जो कथा होती हो उसको जल कथा कहते हैं, उसमें अपने पक्ष का मंडन पर पक्ष का खंडन करना होता है अपने पक्ष को बचाते हुए पर पक्ष का खंडन करना होता है जल कथा वैसे तीसरी एक कथा होती है पितंडा कथा अपना पक्ष बचे न बचे कोई मतलब नहीं किन्तु परपक्ष हराना है तत्काल उत्तर देना आए कुछ न कुछ बोलना है उसको पितंडा कथा कहते हैं कि तो मांडू के कार्य का जो है आगम प्रकरण तो बाद कथा के रूप में है गु ऋष भाव से प्रश्न उत्तर के रूप में आगम प्रकरण किन्तु आगे जो तीन प्रकरण है चाहे अद्वैत प्रकरण हो चाहे अलाद के प्रकरण हो चाहे वैतथ्य प्रकरण तीनों के तीनों ये जल्प कथा के रूप में दिखाई पड़ते हैं यहाँ गौरपादाचार्य जी सुप्रीम कोर्ट के जज बनके के घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं परपक्ष का खंडन द्वैत पक्ष का खंडन चल रहा है और स्वसिद्धांत तो अद्वैत संप्रदाय के मंडल श्रुति के आधार पर करते हैं ऐसा नहीं मनमाना ढंग से नहीं करते हैं यह नहीं कि की आपता है आप हर तरह की कल्पना कर सकते हैं तो कल्पना के आधार पर सिद्ध करते हैं बात नहीं है यत्र आत्मैभा कश्य कम पश्यत इत्यादि आता है कैन कम पश्यत यू अश सर्व आदमी वृद्धात्मिक श्रुति है जिस अवस्था में साधक जब तुरी अवस्था में पहुंचा होगा सुसुप्ति से ऊपर की अवस्था में होगा सब के सब बात होकर करके न जागृति के विषय है न जागृत है अवस्था भी नहीं है विषय भी नहीं न स्वप्न है न स्वप्न के विषय है न सुसुप्ति न सुसुप्ति का विषय न ज्ञान आदि इसमें सबके सब, सब बाद हो गया आत्मरूप हो गया उस अवस्था में अकेला हो जाता अद्वैत रूप है कौन किसको जानेगा जा, न जानने का साधन है वहां न जानने वाला व्यक्ति होता है न जानने का विषय होता है त्रिपुटी नहीं रह उसी श्रुति के आधार पर यहाँ द्वैत मत का खंडन करते हुए आ रहे थे परस्पर सांख्यों का नैयाय का दो तरह के सृष्टि के मान्यता है उनकी एक बोलते हैं विद्यमान वस्तु की सृष्टि होती है सांख्यों का कहना ऐसा है मिट्टी में घड़ा पहले से होता है केवल कुमार उसके लिए कुछ करता है आविर्भाव करता है जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है ना प्रकाश से उपलब्धि होती है उसी प्रकार कुछ यंत्र आदि चलाता है दंड चक्र आदि का सहारा लेता है तो घट प्रकट हो जाता है ये सांख्यों का कहना है पहले से वहां है सांख्य लोग ऐसा करके देते हैं पहले से विद्यमान है विद्यमान गढ़ की उत्पत्ति होती है विद्यमान की ऐसा उनका कहना है नैया एक बैशेषिक आदि दूसरे व्यक्ति हैं वो कहते हैं नहीं नहीं पहले से विद्यमान हो तो क्या उत्पन्न होना उसमें मिट्टी में घड़ा बिल्कुल नहीं होता पहले जब कुमार दंड चक्र आदि का प्रयोग करता है उसके पश्चात ही घट उत्पन्न होता है अब की उत्पत्ति मानते हैं कुछ बाल ऐसा वे तो परस्पर एक दूसरे के मत को खंडन कर जाते हैं नयायिक बोलेगा पहले विद्यमान हो तो क्या उत्पन्न करना उसको दंड चक्र आदि का प्रयोग क्यों करना विद्यमान नहीं इसलिए करता है नैयायिक बोलेगा वैशेषिक बोलेगा तो दशाख्य बोलेंगे योगी बोलेंगे एक ही मत है दोनों तो का लगभग केवल कोई ईश्वरवादी से है अनुस्वरवादी बाकी समान सिद्धांत है हमें इतना है सांख्य केवल ज्ञान प्रकृति और पुरुष के भेद में साध्य में जाकर के विशेष जोर लगाए और योगियों ने साधन में जोर लगाया वो तो प्रकृति का पुरुष का भेद कब होगा यम नियम आदि से चलेंगे तब होगा नहीं तो नहीं होगा भेद ज्ञान भेद ज्ञान से मोक्ष मानते हैं तो भेद ज्ञान वहां तभी होगा यम नियम आदि साधन से चलेगा और विषयों के बारे में 24 तत्व तो बराबर है दोनों का एक पच्चीसवा तत्व ईश्वर को स्वीकार किया है इन्होंने छब्बीसवा तत्व तो हो जीव को लेकर ईश्वर पच्चीस पच्चीसों तक पहुंच जाता है योगियों ने यह विषय स्वीकार किया है इतना है, एक ही है माने ये कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य विद्यमान मानते हैं विद्यमान की उत्पत्ति होती है तो परस्पर प्रहारित हो जाते हैं दोनों मत नयायिक वैशेषिक सांख्यादि मत का खंडन करेगा पहले विद्यमान हो तो क्या उत्पन्न होना उसने और सांख्य न्यायिक आदि मत का खंडन कर अविद्यमान हो तो उसको वहां होना संभव नहीं जैसे देखो तिल तेल चाहने वाला व्यक्ति होगा तेल का सर्वत्र यदि अभाव हो कहीं भी तेल न हो चाहे ऐसा उत्तर देंगे, तो तेल चाहने वाला व्यक्ति तिल को ही क्यों ढूंढता है सरसों को क्यों ढूंढता है रेत तो को क्यों नहीं लाता रेत में जो रेत में अभाव है तेल का उसी प्रकार सरसों में भी अभाव है पहले नहीं है विद्यमान है तो सरसों को क्यों ढूंढता है मतलब वो जो तेल चाहने वाले व्यक्ति पता है यहां तेल छिपा हुआ है सरसों में इसलिए सरसों लाता है खरीद करके नहीं आता, उनका तर्क ऐसा होता है नहीं आएगा आदि, कहेंगे नहीं विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती तो पहले विद्यमान होते क्या उत्पन्न होना वा वादी है वह आरंभवादी हैं, तो एक दूसरे का मत का एक दूसरा मत खंडन कर जाते हैं सारे द्वैतवाद जो व्यावहारिक अनुमानिक द्वैती हैं, सब समाप्त तो हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ कर के जैसे आमिसारी पक्षी होते हैं मांस का टुकड़ा पड़ा है पक्षियां लड़ लड़ के मर जाते हैं आपस में उस तरह से समाप्त हो जाता है क्योंकि एक धर्मात्मा लोग हैं मीमांसक लोग हैं आदि धर्मा धर्मादि को कारण मानते हैं और शरीर आदि को फल मानते हैं धर्मा धर्माधर्माद शरीर होता है और धर्मा धर्मादि किससे होता है क्या शरीर से होता है परस्पर कार्य कारण बात मानते हैं मुख्य रूप से धर्मादि को कारण मानते हैं और शरीर को फल मानते हैं कार्य मानते हैं मीमांसक आदि वो पद भी ठीक नहीं है वैसे व्यावहारिक स्थिति में ठीक है वो बात पारमार्थिक दृष्टि से ठीक है पारमार्थिक दृष्टि में तो स्तृति यही बोलती है अत्री है जिस अवस्था में सब बाधित हो गए एक ही आत्मा में पक पड़ा हुआ है तुरी अवस्था में व्यक्ति पहुंचा हुआ है तीनों शरीरों को बाध करके पहुंचा हुआ है वो बाधित अवस्था है वहां पर कौन साधन से किसको देखेगा न साधन है न साध्य है ये स्मृति के आधार पर अद्वेत को लेकर के प्रश्न उठाया गौड़पादा जगह जिनका उनसे पूछा धर्माधर्म से, दर्म से शरीर होता है बोलते हो और शरीर शरीर से धर्माधर्म किसे होगा शरीर से होता है परस्पर कार्य का बात दिखाते पहले कौन हो रहा है बताओ माने तो कारण कौन बनेगा धर्माधर्म कारण बनेगा या बने का? शरीर कारण बनेगा शरीर बिना धर्माधर्म नहीं धर्माधर्म के बिना शरीर नहीं जिसके मन में ऐसा है धर्माधर्मा जिससे शरीर होता है शरीर से धर्माधर्मे उनके बात में और बोलते हैं अनादि के अनादिवतमान दोनों आदिमान है उत्पन्न होते हैं तो अनादि कहते हैं विरोध बोलते हैं करके आरम्भ किया था ये मत आरम्भ किया था उसी को लेकर के आगे और चर्चा बढ़ा रहे हैं इनका मत ठीक नहीं है ये खंडन कर रहे थे ठीक टीका देखें फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चात न घे आश्रयाद कार्य कारण जिसको माना है तो माने धर्मा धर्माधर्मादि और फल माने शरीर ये दोनों में हेतु तो फल और इदम पूर्वम इधम पश्चात न ज्ञाती ये जानना मुश्किल है जाना नहीं जाता क्यों शरीर के बिना धर्मा धर्माधर्मादि नहीं होगा धर्मा धर्माधर्मादि बिना शरीर नहीं होगा ये पहले है ये पर है ये बाद में इस निर्णय नहीं होता कौन पहले हो सकता है धर्माधर्मादि को पहले मानेंगे तो किससे कैसे पैदा पह, हुआ वो शरीर को पहला मानना पड़ेगा शरीर पैदा मानेगे पहले तो कहां से पैदा हुआ हो धर्माधर्म भी मिला यही है हेतु फल हेतु और फल हेतु माने धर्मा धर्मादि और फल माने होता है शरीर आदि इधम पूर्वम इधम पश्चादी बिना गया ऐसा नहीं जाना जाता है परस्पर आश्रित आश्रित एक दूसरे में आश्रित है धर्मा धर्मादि में आश्रित है शरीर शरीर में आश्रित है धर्माधर्मादि एक दूसरे में आश्रित है इसलिए अतच्च इदम पूर्वं पूर्व निष्पन्न यदि वक्तुम इसलिए यह पहले है पहले सिद्ध हुआ है धर्माधर्मादी हो चाहे शरीर हो एक को ये वक्तुम अशक्यम बोलना संभव नहीं है यही कारिका से सिद्ध करते हैं कारिकाकार असत्यर परिज्ञानं क्रम क्रमकोपोथवा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धिर अजाति परिधिपिता असत्यर परिज्ञानं क्रमकोपोथवा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धिर अजाति असक्ति अगर इसका उत्तर नहीं दे पाओगे हम जो पूछ रहे हैं धर्माधर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है कौन पहले यदि पूर्व में ही पूछा था तो तो यदि है तो फल सिद्धि हेतुता पथरत पूर्व निष्पन्न ऐसी सिद्धि अपेक्षा जिसकी सिद्धि की अपेक्षा जिसकी सिद्धि होनी है वो कौन पहले है बताओ कहते हैं असक्ति ये बताने सामर्थ्य यदि नहीं तुम्हारे अशक्ति यदि इसको नहीं बता पाओगे धर्माधर्म पहले है कि शरीर पहले है नहीं बता सकते हो तो कार्य कार्यकाल भाव कैसे निर्णय करोगे असत्य सामर्थ्य यदि नहीं है अपरिज्ञान जानकारी नहीं है दोनों के कौन पहले होता है जान नहीं है ऐसी स्थिति हो अथवा क्रम को अथवा कार्य से कारण की उत्पत्ति माना जाए क्रम में जो हेतु और फल मानते हो हेतु को कारण मानते हो फल मानते हो कार्य को कार्य से फल से कारणिक उत्पत्ति हो क्रम का कोप हो जो क्रम होना चाहिए कारण से कार्य होना विपरीत हो जाए तो इस स्थिति में एवं सर्वदा बुद्धैजाति परिद्धा इस तरह से जो बुद्ध लोग हैं पंडित लोग हैं पंडित के अभिमानी लोग हैं पंडित तो नहीं है लोग क्योंकि अपना मत सिद्धांत करने जा रहे थे किन्तु तो सिद्ध हो जाता अद्भुत सिद्धांत अपने मत की सिद्धि नहीं कर सकते पूछे जाने पर बोलते तो धर्माधर्मादि और शरीर आदि में कार्यकार बोलने से नहीं होता कौन पहले हो एवं ही सर्वथा हर प्रकार से इस तरह से बुद्ध पंडित ऐसा पंडित तो पंडित अभिमान है, तो पंडित नहीं है वो तो द्वैत्यवादी जितने भी है मैंने आजादीवाद की पुष्टि किया है एक दूसरे मत खंडन हो जाता है मीमांसा आदि का भी यही है ये कौन पहले होता है उत्तर नहीं दे पा रहे सिद्ध नहीं हो पाता धर्माधर्म से शरीर शरीर से धर्माधर्म सिद्ध ही नहीं हो पाया क्यों एक दूसरे में आश्रित होकर बैठे हुए हैं बोला तो सरल होता है शरीर से धर्माधर्म होता है धर्माधर्म से शरीर होता है और कौन पहले होता है कारण को पहले होना चाहिए कार्य को बाद में होना चाहिए कौन कारण कौन कार्य निर्णय नहीं हो पा रहा है तो ये कार्यकार का करने जा रहे थे किन्तु अकार्य कारण भाव का निर्णय हो जाता है इनके निर्णय में जाते जाते कहा एवं ही सर्वदा हर प्रकार से इस प्रकार बुद्ध ही पंडिताभिमान या बुद्ध ज्ञानी नहीं है और बौद्ध मत वाली बुद्ध भी नहीं है यहाँ विवेकी पंडित मानते हैं अपने को ऐसे बुद्ध लोग यानी द्वैतवादी इन्होंने आजादी परिधि बताया सिद्ध करना चाहते थे अपने पक्ष किंतु अद्वैतवाद की सिद्धि करते थे अद्वैतवाद आजादवाद जो अजर्माद है कोई पैदा ही नहीं हुआ उस स्थिति में कोई पैदा हुआ नहीं सिद्ध कर सकता तब यह तु सर्वश्य सर्वम आत्मयदा हुत तत्के न कम पश्च्य अवस्था की बात है जब तुरीय अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है जागृत स्वप्न सुशुक्ति से ऊपर की अवस्था में वहां कोई कार्यकारण भाव नहीं दिखता यह कार्यकाल भाव व्यवहारिक सत्ता में पारमार्थिक सत्ता में कुछ नहीं व्यावहारिक सत्ता में है कार्यकारण भाव आदि जो भी है व्यावहारिक काल में है यह धर्मा आदि शरीर जो भी मान्यता होती है व्यावहारिक काल में है परमार्थ में नहीं है तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था में व्यक्ति दे, पहुंचा होगा वहां पर कहा धर्मा धर्मादि कहा शरीर शरीर जागृत स्वप्न करने वाला है सुसुप्त में भी नहीं है शरीर उस अवस्था में अवस्था में कहा से धर्मा धर्मादि होना, से दर्मा, दर्मा होना? तो ये बोलते हैं व्यावहारिक सत्ता को ही पारवार्थिक सत्ता मान करके चलते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जाती ये कहा अच्छा। टीका न देखते हैं उत्तरावसरे चेद उतरअपरिज्ञान तहि कथक असक्ति सूचक तम अतिपत देखो जब प्रश्न तुमने कोई सिद्धि के लिए बोला शास्त्राथ की एक मर्यादा है तुम जब किसी को सिद्धि करना चाहते हो जैसे धर्मधर्व से शरीर शरीर से धर्माध्रव आदि मानना चाहते हमने पूछा है कौन पहले होता है और उत्तर देना है तुमने उसमें द्वैतवादी को उत्तर देना होगा उत्तरावसरे चेत उत्तर अप्रिज्ञान उत्तर के प्रश्न तो बोल दिया ठीक है मैंने प्रतिज्ञा तो कर दी किन्तु उस प्रतिज्ञा में जब उत्तर देने का प्रसंग आए तो उत्तरावसरे चेत उत्तर अप्रिज्ञान उत्तर का ज्ञान नहीं है क्या उत्तर देना है सामने वाला पूछेगा तो क्या उत्तर देना प्रतिज्ञा कर भी धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है प्रश्न आ गया कौन पहले होगा तो उसका उत्तर नहीं दे पा रहा उत्तरावसरे चेत उत्तर काल में उत्तर अवस्था में चेत यदि उत्तरा, उत्तरा अपरि उत्तर का ज्ञान नहीं है क्या उत्तर देना यह क्यों उत्तर देने की जगह भी नहीं है उसके बिना वो नहीं है उसके बिना वो नहीं स्थिति ऐसी हो रही है तो स्थिति में तरी कथका सत्य जो है उसके अशक्ति बनी जाएगी सामर्थ्य रही जाएगी कथक कथक उसका असामर्थ्य सूचक बनता है देखो तो एक निग्रह स्थान रूप दोष है आप प्रतिज्ञा करते हैं कि तो सिद्ध नहीं कर सकते आप निगृहित हो गए हार गए शास्त्रार्थ में हार जाते हैं निग्रह स्थान रूप दोष लग जाता है उसके ऊपर निग्रह स्थान अप्रतिभा नियम आप जिसमें प्रतिभा का अभाव प्रतिभा नहीं है इसमें उत्तर नहीं दे पा रहा है पूछने पर प्रतिज्ञा कर दी हम ऐसा करेंगे किन्तु तो पूछा कैसे तो उत्तर नहीं दे सकता केवल प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है लक्षण और प्रमाण दो देना पड़ेगा नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धिर्भवती लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्भवती लक्षण और प्रमाण से वस्तु सिद्धि या तो लक्षण बताओ या प्रमाण दो खाली प्रतिज्ञा करने से वस्तु सिद्धि नहीं होती हम कहेंगे बंदे पुत्रो भगवती हमने प्रतिज्ञा की क्या होगा उसका लक्षण नहीं दे सकते हम प्रमाण नहीं दे सकते खाली शब्द बोलते हैं तो उसे वस्तु सिद्धि नहीं होती ठीक ऐसा ही तो ये अप्रतिभा अप्रतिभा रूपी अप्रतिभाव कथन करने वाले जो अशक्ति आ जाएगी निग्रह स्थान प्राप्त होगा उसको ये कहा एक कहां इधर टिप्पणी थी का असक्ति ही अशक्ति को कर अशक्ति सूचक कथक प्रतिवादी न प्रतिदाना असामर्थ्य सूचकमार कथक होता है बादी जो प्रतिज्ञा की थी जिसने तो कथक से मैंने प्रतिवादी उत्तर देने वाला प्रतिवादी होता है बाजी ने पूछ लिया कौन पहले होगा तो उत्तर देना था उसको कथक माना प्रतिवादी उसका प्रति प्रत्युतर दाना असामर्थ्य जब प्रश्न किया तो प्रत्युत्तर देना चाहिए प्रत्युत्तर में दे सका यही असूचक यह है यह सामर्थ्य रहता है ये दोष ये निग्रह स्थान में जाने का दोष है आगे टीका में कहते हैं यदि क्रमश नियत पूर्वापर भावात्मो भावा अपरिज्ञानम तथा पूर्व कारणम उत्तरम कार्य मित्र वो प्रतिज्ञा भी नहीं कर पाएगा यदि ज्ञान नहीं है क्या अपरिज्ञान है किसका ये पहले होता है ये बाद में होता है जिस व्यक्ति पता ही नहीं है बोलेगा कि धर्माधर से शरीर होता है शरीर से धर्माधरम होता है ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा पहले ज्ञान होना चाहिए कि पहले कौन है यही कहते हैं ये क्यों tref... यदि क्रमश नियत पूर्वाप्रभावात्म हो अपरिज्ञान तो जो क्रम होना चाहिए कारण को पहले होना चाहिए कार्य को बाद में होना चाहिए यह क्रम है तो यदि क्रमश नियत पूर्वापर भावात्मना क्रमश्य जो नियत पूर्वापर भाव भाव स्वरूप होता है क्रम नियत पूर्वा कारण होगा नियत उत्तर कार्य होगा ऐसा जो क्रम होगा इसका अपरिज्ञानम यदि इसका ज्ञान नहीं है क्रम का ज्ञान नहीं है कौन पहले कौन बाद में ऐसा होने पर तथा पूर्वम कारणम उत्तरम कार्य प्रतिज्ञा यह फिर तो जो प्रतिज्ञा की जाती है पहले कारण होता है बाद में कार्य होता है यह प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है तो प्रतिज्ञा त्यागी जाती है यह भी एक दोष है निग्रह स्थान में जाना है प्रतिज्ञा की वस्तु भी सिद्ध नहीं कर है दोष निग्रह स्थान में जा रहा है तथा प्रतिज्ञा हानिर्ग्रहतरम आपत्ति ये दूसरे निग्रह स्थान प्रतिज्ञा हानि भी एक दोष है प्रतिज्ञा कर सिद्ध नहीं कर सका तो दोष है शास्त्रार्थ में दोष माना जाता है कौन सा दोष लगता है निग्रहान्तर निग्रह स्थान में चला जाता है दोष होता है इसलिए कहा क्रम कोथा पुनः कहा अनोन पक्ष प्रतिपक्ष मुखेरा शतो असतस्थ जन्म ने प्रत्याख्या जब एक दूसरे द्वैतवादी आपस में लड़ पड़े क्या होता है अन्य एक पक्ष दूसरे पक्ष का खंडन करता है अन्य पक्ष प्रतिपक्ष मुखेरा वादी प्रतिवादी के रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप से सतो असतस्थ जन्म ने प्रत्याख्या जो दोनों जन्म का खंडन हो गया एक दूसरे ने एक दूसरे का मत का खंडन किया सत्कारिद का खंडन करता है नैयायिकादि असत्ीवाद का खंडन करता है सांख्या आदि जब दोनों को दोनों प्रख्यातित हो जाते हैं तब क्रमाक्रमाभ्याम उत्पत्तेर अनुपत्तेर अजातिर एवं अस्मद अभिप्रेता बाजवीर आदर्शिता संग्रह फिर क्या होगा क्रमाक्रमाभ्याम एव उत्पत्तिर अनुत्पत्तेर क्रम या आक्रम से उत्पत्ति में और अनुत्पत्ति में कोई बात है क्रम से होना या आक्रम से ये भी सिद्ध नहीं कर पाए खरुण, क्रमाक्रमाभ्याम क्रम से उत्पत्ति क्रम से अनुत्पत्ति भी ये जो सिद्ध हो जाता है वादियों के द्वारा तो क्या होता है अजाति रेवा हमारा मत सिद्ध हो जाता है आपस में लौट करते हैं उसका मत वो खंडन करता है उसका मत अवखंडन करता है इसलिए अजाति रेवा अजन्मा अजातवाद की करते हैं इसलिए इनको पंडित शब्द का बुद्धिमान है मानी आश्यास्पद है मूर्ख मूर्खा कहना चाहते ये गाली के रूप में बुद्ध बोला हुआ पर्यासम है अजाति रेव अस्मत अभ्यता जो हम सिद्धांत के लिए इष्ट है कौन अद्वैतवादी को इष्ट मत है अजाति अजान मजात बाजी भी दर्शता उन वादियों ने ये दिखाया तो यही सिद्ध होता है कहा उपसंग्री एवं इत्यादि का एवं था बुद्धैजाति परीवता एक दूसरे के मत जब खंडन करते हैं सत का भी जन्म नहीं हो पा रहा असत का भी जन्म नहीं हो पा रहा एक दूसरे मत से खंडित तो हो गया तो अजन्मा का ही सिद्धि किया दोनों का जन्म दो ही तो पदार्थ होंगे सत्य असत दोनों का जन्म नहीं हो पाया तो अजातवाद की सिद्धि हो गई तथा आद्य पादन व्याकुति कारिका का जो अशक्ति अपरिज्ञान प्रथम पाद है उसकी व्याख्या करते दे में अथ इत्यादि कहा अथ एतद न शक्य थे इति मान्य से इम अशक्तिर अपरिज्ञान तत्वा विवेको मूढ़ता इतना अशक्ति जो है ना मूढ़ता है अपने विषय का ज्ञान नहीं है ऐसे पागल की तरफ बोल देना होता है विषय का ज्ञान के बिना बोलना हम किस विषय में बोलना है क्या सिद्ध करना है पता ही नहीं ऐसे बोलते ना पता पूर्व निष्पन्न यदि पता नहीं है तुमको कौन पहले होना है कार्य कारण कारण पहले होना है कि कार्य पहले होना है यदि पता नहीं है धर्म धर्माधर्म पहले है कि शरीर पहले है क्योंकि यहाँ तो इतर इतर आस्त्र दिखाई पड़ते हैं धर्म धर्माधर्म के बिना शरीर नहीं होता शरीर के बिना धर्माधर्म नहीं होता कौन पहले होगा यदि तुम्हें पता नहीं है तो हमारे मत में तो घट जाएगा धर्माधर्म है ना शरीर है अजातवाद है अद्वैतवाद तो घट जाएगा ये अथा ये तब जो पूर्व निष्पन्न तत् तो यदि नहीं जानते हो न सकते थे बहुत तुम यदि बोला नहीं जा तुमने इसका उत्तर नहीं दे सकते हमने पूछा पहले कौन है पूर्व पूर्वकारी का पूछा था कतरत पूर्व निष्पन्न में पूछा था कौन पहले उत्पन्न हुआ बताओ ना तैयार कौन है पहले धर्माधर्मा है धर्मा कि शरीर है तो ये जो पूछा गया था इस बात को यदि न शक थे बहुत से हम उत्तर नहीं दे सकते यदि तुम ऐसे मानते हो प्रतिज्ञा तुमने की है धर्माधर्म से शरीर होता है इस शरीर से धर्माधर्म होता है हमने इतने पूछा भाई कौन पहले होगा इसका उत्तर यदि नहीं दे सकते हो तो ऐसा मानो जो हम नहीं दे पाए कि उत्तर से मान्यता है तो सा ही हम अशक्ति ये तुम्हारी असक्ति है असामर्थ्य है अपरिज्ञान है अपने प्रतिज्ञा के ऊपर ज्ञान ही नहीं क्या प्रतिज्ञा किया है क्या सिद्ध करना पता ही नहीं तुमको अपरिज्ञान है तत्विवेक अशक्ति अपरिज्ञान तत्व का मान अपने साध्य का अभिवेक है ज्ञान नहीं तो मोडता है पागल की तरह बोला तो यह माना जाएगा अथवा दूसरी बात अथवा यो एम तोया उग्र क्रमो हेतु फलस्य सिद्धि फला से हेतु सिद्धि और दूसरी बात तुमने क्रम जो बताया था हमने कहा फल की सिद्धि किसके होती है कहा हेतु से धर्माधर्म से शरीर की सिद्धि होती है फल माने शरीर है हेतु धर्माधर्मा है यह तुमने उत्तर दिया था तो यह उठता क्रमो तुमने जो क्रम बताया था हेतु तो फल से सिद्धि हेतु से फल की सिद्धि हेतु पंचमी माने धर्माधर्मा हेतु है उससे फल की सिद्धि माने शरीर की सिद्धि और फलात् हेतु तो सिद्धि और स... धर्माधर्म किससे होगा का शरीर से फल से फलात् हेतु तो सिद्धि इतर इतर आनंद लक्षण एक दूसरे में आनन्तरे दिखाया इसके बाद ये इसके बाद ये धर्माधर्म के बाद शरीर शरीर के बाद धर्माधर्म आनन्तरे दिखाया इसके बाद ये इसके बाद इस बार आनंद बोलते हैं जो अनंतरित तुमने बताया एक के बाद एक, एक के पश्चात एक बताया अनंतर लक्षण तस्य कोप उसका जो कोप होगा विपरीत क्यों नहीं हो सकता तस्य तस्व को विपरियास विपरीत भाव अन्यथा भाव से अन्यथा भी हो सकता है धर्माधर्म से क्यों शरीर होना शरीर से धर्माधर्मा क्यों नहीं होना कारण से कार्य क्यों होगा कार्य से कारण क्यों नहीं होगा विपरीत भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता अगर उत्तर नहीं दे सकते होगा एक नंबर अन्यथा वैपरीत वित्तीय याद विपरीतता भी हो सके शादी तो प्राय एवं हेतु फल कार्यकार सर्वस्व जब धर्माधर्म और शरीर में कार्यकार सिद्ध नहीं हो पाया बोलते तो हो तुम हमने पूछा कौन पहले होता उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो पहले वाले को कारण मानना है बाद वाले को कार्य मानना है किंतु तो पहले कौन है धर्माधर्म पहले है या शरीर पहले है उतरने नहीं दे पाया कहते हैं एवं इस प्रकार हेतु फल हेतु धर्मा धर्म फल शरीर ये दोनों का कार्यकाल भाव अनुपत्य दोनों में कार्यकाल भाव सिद्ध नहीं पाया दोनों कार्य दिख रहे हैं दोनों कारण दिख रहे हैं विचार कर उसका कार्य हो उसका कार्य हो उसका कारण हो उसका कारण हो ऐसा दिखता है अनुपत्य आजाति सर्वस्व आजाति ही अनुपत्ति परिदीपिता प्रकाशित इस प्रकार क्या सिद्ध किया इन लोगों ने सिद्ध करनाते थे जाति द्वैत किंतु तो? अजाति के परिदीपित कर दिया प्रकाशित कर दिया हो तो, तो है प्रकाशित किया ये प्रकाश दिया सिद्ध करना चाहते द्वैत अद्वैत की सिद्ध कर दिया बात की सिद्ध कर दिया ये अन्य अन्य पक्ष दोषम ग्रुपद्धी क्यों एक दूसरे के पक्ष का दोष दोष दिखाते हैं ये आए है तो द्वैतवाद सारे क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं एक मत नहीं है एक दूसरे का मत का खंडन करते हैं उसका मत का वो खंडन करेगा उसका मत वो खंडन करेगा दोनों मत चल जाते हैं हमारा बस अजात बाद सिद्ध हो जाता बोलना ही नहीं पड़ता स्वता सिद्ध हो जाता है अन्य अन्य पक्ष दोषम हम एक दूसरे के पक्ष का एक दूसरे के दोष पक्ष दोष देता हूं कथन करते हुए बाद बुद्ध ही माने पंडित ही। बुद्ध लोग पंडित लोग इन्होंने क्या किया बुद्ध ज्ञान धातु है बुधा अवगम ने धातु से निष्ठा करके बुद्ध बनाया पंडित ही बोला जो कि पंडित कहते हैं पंडित है माने पंडितम मन्ने ही, पंडित तो नहीं है ये अपने मत को सिद्ध नहीं कर पाए दूसरे मत सिद्ध कर गए लड़ लड़ करके वो कोई पंडित थोड़ी होता मूर्ख हो। है वो किंतु शब्द ऐसा बोला परिहास के लिए बोला है पंडित ही माने पंडितम मन्ने जा मान सोपहास में था उपहास पर पंडित शब्द यहाँ मूर्ख कहना चाहते अर्थ से नहीं मूर्ख है अपना सिद्धांत सिद्ध नहीं कर पाए प्रति जाकर दूसरे सिद्धांत सिद्ध कर दिया जो हम कुछ बोल रहे थे हमारे मत सिद्ध हो गया आपस में लड़ लड़ के हमारे मत सिद्ध कर दिए अजातवाद की सिद्ध कर दी ये उपहास है यहां पंडित शब्द ये बताया अच्छा ठीक है देखे क्रम पक्ष पूर्व निष्पन्न ये तत्त शब्द में पूर्व कौन है इस पर यह तब्द से अर्था ये तत्त नशक में यह तब्द पूर्व कौन है शरीर पहले है या धर्माधर्म पहले है बताऊ यदि उत्तर नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे अशक्ति रूपी दोष आ जाएगा असामर्थ्य है उत्तर नहीं दे पाना प्रतिज्ञान की हानि निग्रह स्थान दूसरा वस्तु का विषय का ज्ञान न हो तो वो भी अपरिज्ञान है वहां भी निग्रह स्थान दोष आ जाएगा यही सिद्धांतिपूर्ण द्वितय पाद्य पाद है कर्मकोपोथवा पुनः अथवा कर्म कपोप तुम कहते कारण से कार्य होता है हम कहेंगे उल्टा बोलेगे क्या उत्तर दोगे कार्य से कारण हो क्या उत्तर दोगे क्रम का विपरीत हो ये नहीं की कारण से कार्य हो जब सिद्ध नहीं कर पाया तुमने इस कारण से कार्य से कार्य होता सिद्ध नहीं कर पाओगे हम कहते हैं कार्य से कारण हो क्या उत्तर दोगे उसको क्रम प्रकोप जो क्रम मानते हैं उसका विपरीत हो जा को अच्छा। तो क्रम को अच्छा द्वितीय पादम योजना का अथवा इत्यादि सभी अथवा योज त्वया उतो क्रमो हेतु फल सिद्धि तुमने जो क्रम बताया था हेतु से फल की सिद्धि और फला हेतु सिद्धि ऐसा जो कहा था इतर इतर आनंद सिद्धि का एक दूसरे इतर इतर, इतर है आनन्तरीय को विपरयास अनथाभाव से अन्यभाव भी हो सकता है फल से हेतु की सिद्धि होने लग जाए इत्यादि अच्छा दीप्तियाम विप्रोति कहा एवं इत्यादि कहा एवं हेतु फल कार्यकारण भाव अनुपत्तेर जब हेतु और फल कार्य कारण भाव नहीं हो पाए धर्माधर्म शरीर आदि में स्थिति में क्या सिद्ध हुआ तो कहा अजात ही सर्वस्व अनुत्पत्ति किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई यह सिद्ध होता है धर्माधर्म पैदा नहीं हो पाया शरीर भी पैदा नहीं पाया तो क्या हुआ कोई उत्पन्न नहीं हुआ सिद्ध हो तो सिद्ध होता है, तो तो है जो आजादवाद जो वेदांत है अद्वैत मत है अजातवाद है वही सिद्ध प्रकाश था सिद्ध करना चाहते तो तुम अपना सिद्धांत तो किंतु तो सिद्ध करके हमारा सिद्धांत यही किया है मुख से नहीं बोला किंतु तो यही आया क्यों अन्य पक्ष दोषम अन्य पक्ष दोषम ग्रुप भी कहा एक दूसरे के पक्ष में दोष देते हुए बादी, बादी लड़ते रहे उनके द्वारा कहा पंडित ठीक है वो तो कहते नहीं इसमें दृष्टांत है हेतु से फल की सिद्धि होती है और फल से हेतु की सिद्धि तो हम दृष्टांत देंगे हम दृष्टांत देंगे ऐसा बोले क्या बीज बीजा दृष्टांत बीज से अंकुर पैदा होता है अंकुर से फिर बीज पैदा होता है परस्पर होता है ना व्यवहार में चल रहा है तो ये धर्माधर्म और ये शरीर तो चलो शास्त्रीय बात हो गए किन्तु बीजा अंकुर तो सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित है अंकुर किससे फूटता है बीज से और बीज किससे बनता है कोई अंगुर बढ़ तो के वृक्ष बनेगा तो उससे बनेगा परस्पर कार्य काम भाव है वृक्ष कारण है किसके लिए अंगूर के लिए एक बीज के लिए बीज कारण है वृक्ष के लिए लोग बोलते हैं ना मुर्गा पहले है कि अंडा पहले है ऐसा बोलते हैं और अंडा के लिए ऐसे प्रश्न तो बीज और अंगूर में देखा गया है दृष्टांत है हमारे पास मीमांस का ऐसा बोलने आ रहे हैं बीजाकुर हेतु फल अन्यम कार्य कारण भाव अप्योग न अन्य संख्य जो धर्म को कारण मानना शरीर को कार्य मानना शरीर को कारण मानना धर्माधर्मादि को कार्य मानना, मानना इस मत में बीजाकुर दृष्टांत प्रसिद्ध है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो रहा बीज से अंकुर होता है अंकुर से बीज होता है अंकुर माने आगे बढ़कर के वृक्ष बन जाता है बीज बनेगा अब बीज से फिर वृक्ष बन जाता है वृक्ष से फिर बीज बनेगा जैसा है वैसे या धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके लिए दृष्टान्त है हमारे पास ऐसा बोलते हैं दोनों बीजांकुर बीज और अंकुर के समान ही हेतु फल धर्माधर्म और शरीर में ये दोनों में हेतु माने धर्माधर्म है फल माने शरीर है इन दोनों में अन्यन्या एक दूसरे का कार्य का भाव अभिप एक दूसरे का कार्य एक दूसरे का कारण मानते हैं जैसे बीज से अंकुर होता है अंगुर से बीज होता है फिर वो बीज से अंगूर बनेगा फिर अंकुर से बीज चलता रहता है प्रत्यक्ष प्रमाण है इसको तो अपलाप नहीं कर पाएंगे ठीक इसी प्रकार धर्मा से शरीर शरीर से धर्म में चलता रहेगा ये शंका है न एक दूसरे में आश्रित नहीं कई कौन पहले कहना बनता नहीं जैसे बीज और अंकुर में नहीं बनता कौन पहले है चलता है प्रत्यक्ष प्रमाण है बता रहा है लौकिक प्रमाण है चल रहा है तो उसी प्रकार यहाँ भी है धर्माधर्म शरीर में भी कौन पहले पूछा नहीं जाता होता है धर्म शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है द्वैत की स्थिति होगी धर्माधर में भी है शरीर भी है कहाँ चाहेगा वो पूर्वादी ये शंका करके उत्तर देते हैं कार्य का उत्तर के रूप में क्या है बीजाकुराख्यो दृष्टान्त सदा सांस न तो ही साध्य समो हेतु सिद्ध साध्य से बीजाकुराख्यो दृष्ट सदा साध्य समो नही साध्य समो हेतु तो सिद्धौ साध्यु जो बीजाकुरुर नामक जो दृष्टान्त दिया जाता है दृष्टान्त जो है सदा साध्य समय जैसे पक्ष के समानी है साध्य जैसे संदिग्ध अवस्था में होता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष दृष्टांत दिया जाता है निश्चित साध्यवान सपक्ष सा जहां साध्य का निश्चय हो वहां पर दृष्टांत देना होता है तुम जो बीजानपुर दृष्टांत देते हो हम जो अद्वैतवादी आजादवादी के मत वो भी वही साध्य धर्माधर्म शरीर के समान वो भी संदिग्ध अवस्था में है कौन पहले हमारा प्रश्न वहां भी रहेगा बीन पहले है कि अंगूर पहले है हमारा प्रश्न वहां भी है तो वो पक्ष के समान ही है शादी के समान है संदिग्ध है वो दृष्टांत नहीं दिया जाता निश्चित जहां वो, वही दृष्टांत दिया जाता है पर्वतों का निमान घुमा यथा पर्वत पर्वत होगा कि नहीं होगा पर्वत में तो सामने वाले को अग्नि है कि नहीं उसको समझाना है पर्वत ही देंगे संदिग्ध साध्यवान सपक्ष हो तो संदेह कर रहा हो अग्नि आएगी नहीं उसको तो संदेह है सामने वाले तो उसके लिए तो एक निश्चित स्थान देना पड़ेगा जहां उसने धूम भी देखा हो अग्नि भी देखा हो निश्चित साध्यवान सपक्ष वो होता है दृष्टान्त स्थान किन्तु हमारे वेदांत मत के आधार पर हमारे यहां तो अजातपात है सर्वम फल उदम तो धर्माधर्म शरीर आदि पर भी बीजाकुर को तो वैसे ही है नामक जो दृष्टान्त है बीजांकुराख्य दृष्टान्त सदा हमेशा साध्य समान साध्य के समान है पक्ष समान ही हो साध्य संदिग्ध है जैसे साध्य के संदेह हो रहा है धर्म आधरा पहले है कि शरीर पहले वैसे यहाँ पे बीज पहले कि अंकुर पहले है उत्तर आपको देना पड़ेगा आप जो बोल रहा है दृष्टांत देने वाले उत्तर देना पड़ेगा ये पहले है कौन पहले है सदा साध्य समूह जैसा वो जो दृष्टान्त दृष्टांत सदा साध्य समाह के समान है माना संदिग्ध है उसको दृष्टांत देकर के धर्माधर्मा और शरीर के बारे में बोल नहीं सकते नहीं साध्य समोह हेतु हो हेतु माने दृष्टांत या हेतु का प्रसंग नहीं दृष्टांत का प्रसंग है हेतु शब्द का दृष्टान्त है दृष्टांत है। साध्य समान जो होगा हाँ संदिग्ध अवस्था में हो वो दृष्टांत नहीं बनेगा नहीं साध्य समोह हेतु सिद्धौ साध्य साध्य से सिद्धौ नहीं उचेते साध्य की सिद्धि में उस हेतु का प्रयोग नहीं वो दृष्टान्त का प्रयोग नहीं होगा साध्य समान ही है जैसे साध्य के बारे में हमारे शंका है कौन पहले है हमारा प्रश्न है धर्माधर्म पहले शरीर पर वैसे हम यह भी वही प्रश्न हमारा उठेगा क्या बीच पहले क्या अंकुर पहले क्या उत्तर दोगे वही साध्य के समान है।, तो है।, है वो साध्य के सिद्ध में उपयुक्त नहीं होता ऐसा दृष्टान्त साध्य से सिद्ध हो नो उपयुक्त नहीं होता ऐसे दृष्टान्त एक कहा से दृष्ट साध्य समत्वे, साध्य समत्व साधकत्वस्तु इतना शंका है पूर्वादी बोलता महाराज दृष्टांत साध्य के समान तो है जैसे यहां भी कौन पहले हुई शंका है वैसे वहां बीज अंपुर शंका है साध्य समान है संदिग्ध है होने पर भी सा, साधकत्वस्तु फिर भी साधक बन जाए वो सिद्ध करे साध्य को दृष्टांत साधकत्व हो शंका कर कहा नहीं साध्य समो हेतु सिद्धौ साध्य से टिप्पणी तीन चार तीन में कहते हैं साध्य समत्व मैंने साध्य समत्वम साध्यवत संदिग्ध तत्व साध्य जैसे संदिग्ध होता है क्योंकि संदिग्ध साध्यवान पक्ष ये पक्ष का लक्षण है नई आई को नहीं से किया है पर वो तो बन्यवान बोलते हैं ना बनी का निश्चय नहीं हुआ है वो तो घुमा को देकर पंजाब वाक्य का पूरा पंजाब वे बा चलाएंगे तब निर्णयों का सामने वाले संदिग्ध निश्चित साध्यवान सपक्ष निश्चित साध्या भागवान विपक्षय ऐसा तीन नाम होता है जहां साध्या भाव निश्चय हुआ हो उसको कहते हैं विपक्षय यत्र बनी नास्ती तथा धूम भी नाती जल हृदय समुद्र में अग्नि नहीं है धूम भी नहीं है वो तो विपक्षय है साध्य का अभाव निश्चय हुआ और साध्य का निश्चय कहा है मानस आदि में जहां धुआं होता है वो अग्नि होती है वो सपक्ष होता है और ये पर्वत जो है अभी साध्य का निश्चय नहीं हुआ है यह संदिग्ध साध्य वाला है इसी प्रकार है एक आनंद आते बोल रहे साध्य समत्वे साध्य साध्यवत् जैसे साध्य संदिग्ध nope जैसे में उसी प्रकार का दृष्टांत जो होगा वो साध्य सम्पत्ता तो उस दृष्टांत से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती मानस में अग्नि है कि नहीं अगर निश्चय न हो तो ऐसे दृष्टांत देकर के पर्वत में अग्नि की सिद्धि नहीं पा कर पाएगा कोई मानस में अग्नि है जब निश्चय होगा हो जिस व्यक्ति को तो उसी को मानस दिखा करके पर्वत में अग्नि की सिद्धि की जाती है जब साध्य समान हो जैसे वहां शंका बनी हुए यहां भी शंका बन जाए तो उस दिख्णा के पर्वत में अग्नि की सिद्धि नहीं कर सकता साध्य समत दृष्टांत नहीं होता ये कहा नहीं साध्य समझ हेतु कहा साध्य सम्मत सिंत कह रहे पूर्वादि बोला साध्य समान होने पर भी संदिग्ध होने पर भी साधक फिर भी साध्य की सिद्धि वाला हो साध्य संपादन संपादन साध्य साध्य साध्य वो नहीं संपादक संभावी इस कारिका के द्वारा जो खंडनीय शंका हो तो होगी वो संख्या पूर्वाधि रखेगा जिसके खंडन के लिए कारिका बनाई जाएगी वो तो संख्या ग्रंथ पहले रखते हैं कहा श्लोका अपोद्यम इस कार्य के द्वारा जो हटाने योग्य है निराकरण करने योग्य है, शंका है उसको उद्भाव पहले उद्भावन करते हैं उसको उत्थापन करते हैं, उस शंका को उत्थापन करते हैं कहा ननो इत्यादि शब्द है वाष्य में पूर्वादी की शंका है ननो अरे ये जो धर्माधर्मक शरीर आदि में कार्यकार मानने वाले हैं उनके ऊपर से शंका है ननु हेतु फल कार्यकार शब्द मात्र आश्रित छलम इदम तया उतम कुत्रुर्याण बच्चा संबंध इत्यादि वेदांति को एक शंका कर रहा है पूर्वादी जो धर्माधर्मवादी है शरीरवादी है मीमांस आदि है वो कहते हैं नु फल है हमने धर्माधर्म और फल माने शरीर ये तो धर्माधर्म है फल माने शरीर ये दोनों में कार्यकार हमने कार्यकार धर्माधर्म से शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है एक दूसरा कार्यकार इसमें उत्तम तो हमने कहा था हम मैंने मीमांसा आदि है हमने कहा शब्द मात्र आश्रित तुमने केवल शब्दों को पकड़ लिया वेदांत ने क्या पकड़ा शब्दों को पकड़ लिया कौन पहले होगा शरीर से धर्मा धर्म धर्मात्मे शरीर कौन कार्य कौन कार लेकर शब्द मातरम आश्रित छलम इदम प्रया तो उतम यह छल कहा जाने आपने छल किया है हमारे साथ केवल शब्द को पकड़ करके छल किया हमारे भाव नहीं समझे आप हमारे भावना हमारी भावना नहीं समझे केवल आपने छल करके केवल शब्द पकड़ करके हमें मैंने प्रतिबंधित उत्तर दे दिया हम बोल नहीं पा रहे छलम इधम तोया उत्तम तोया वेदांति ना तुम वेदांति ने छल कहा क्या कहा पुत्र आज्ञा में पृथ्वी था कहा माने धर्मा धर्म से पैदा हुआ शरीर से पुनः धर्मा धर्म होता हो तो पिता से पैदा हुआ पुत्र से फिर पिता की उत्पत्ति हो ऐसा कहा था ऐसा हमारे लिए ऐसा कहा था ये तो तुम आदि फल से इत्यादि जो कहा था माने एक ऐसा ऐसा हो एक दूसरे के कार्य का भाग हो तो माने पिता से उत्पन्न वाले पुत्र पुत्र से पिता के जन्म हो ऐसे मानना पड़ेगा धर्माद्रब से पैदा हुआ शरीर का और धर्माद्रब शरीर के कारण बनता हो तो पिता से पैदा होने वाले पुत्र पिता को क्यों पैदा नहीं करेगा इत्यादि जो कहा था आपने छल किया हमारे साथ ये बोला उसने दूसरी बात विषाण बच्चे इत्यादि कहा था संभवी हेतुफल उत्पत्ति के हेतुफल के कार्य क्रम बताना पड़ेगा यदि क्रम न हो अक्रम हो तो बैलों का जो दो सीघ एक साथ पैदा होता है तो उसमें कौन पहले कौन कारण कौन कार्य नहीं हो पाएगा यदि धर्मा धर्माधर्म शरीर एक ही साथ वाले हों तो कार्यकाल भाव नहीं होगा इसके लिए भी यह ऐसे शब्द बोला आपने ये पूर्वाधिकता है यथा विषाण तो बच्च असंबंध इत्यादि आपने कहा था इत्यादि नहीं अस्मा भी हेतु फल सिद्धि असिद्धात् फलादि हेतु सिद्धि अपने बताया हमने ऐसे असिद्ध धर्मा धर्म से शरीर की उत्पत्ति नहीं बताई फल की सिद्धि नहीं बताई और असिद्ध शरीर से भी उसकी नहीं बताई लोग में देखिए ना सिद्ध है बीज सिद्ध है और अंकुर भी सिद्ध है सिद्ध अंकुर से सिद्ध बीज पैदा होता है और सिद्ध बीज से सिद्ध अंकुर पैदा होता है जैसा होता है वहां देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा है सिद्ध वस्तु से सिद्ध की उत्पत्ति असिद्ध से अधि की उत्पत्ति नहीं है धर्माघर असिद्ध नहीं हो पाएगा तो शरीर कैसे होगा शरीर असिद्ध होगा तो धर्माधर्म कैसे यह आपने जो छल किया हमारे साथ हमारे मुख बंद करने के लिए किंतु ये अच्छा नहीं है क्यों देखा है कहा देखा बीज अंकुर में देखा है पूर्वाज को देखा बीज और अंकुर में देखा है दोनों सिद्ध है बीज सिद्ध है अंकुर भी सिद्ध है अंकुर से बीज होता है बीज से अंकुर होता है इसमें कोई विवाद है क्या लोग में कोई विवाद नहीं वहां कोई नहीं बोलता कि पुत्र से पिता का जन्म होना जैसा एक्शेप नहीं करता सब मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है देखा है बीज से बीज होता है बीज से वृक्ष होता है वृक्ष से बीज होता है देखा वैसे यहां भी है धर्माधर से शरीर होता है शरीर से धर्माधर होता है ये कहा नहीं अस्मा भी असिद्धार्थ हेतु फला सिद्धि हमने कभी ये नहीं कहा कि असिद्ध धर्माधर से फल मान शरीर की सिद्धि कहा हो ऐसी बात नहीं है और असिद्धार्था फलाद हेतु सिद्धि अथवा असिद्ध शरीर से धर्माधर्म की सिद्धि ऐसा भी नहीं कहा सिद्ध अभिवत ऐसा हमने स्वीकार नहीं किया ये मीमांसा का सिद्धांत वेदांत क्यों तेरी सौ सिर्फ बीजांग प्रसिद्ध है धर्म से शरीर होता है शरीर से ये धर्माधर्भ होता है शास्त्रीय लोग ये मानते हैं शास्त्र के लोग यही तो मान के चलते हैं लौकिक जन तो बीजांग को दृष्टान्त दे के चलते हैं बीजांग मानते हैं सामान्य प्रतिक्षा प्रमाण के कारण और शास्त्रीय जन जो होते हैं धर्माधर्म शरीर को कार्यकांड भाव मानते दूसरे में हमने असिद्ध को नहीं कहा सिद्ध है सिद्धांत ने प्रश्न किया तो पूर्वाधिक उत्तर देता है बीजांकुर कार्यकाल भाव अस्म हमारे द्वारा ये सिद्ध किया जाता है क्या जैसे बीज और अंकुर में कार्यकाल भाव मानते हैं पहले को सिद्ध नहीं कर सकते फिर भी कार्यक्रण भाव चल रहा हो बीज किससे होता है क्या बोलते हैं वृक्ष से अंकुर अंकुर किसे होता है बीज से ऐसे तो बोलते हैं लोग जैसे आए दृष्टांत है हमारे पास उस पर है धर्माधर्म से शरीर शरीर से धर्माधर्म हो जाता है ये हम स्वीकार करते, है, है, करते हैं ये कहा बीजांग कार्य का भाव हो अभी कहते धर्माधर्मादि और शरीर आदि में हम ये कार्यकार स्वीकार करते हैं बीजा ये मीमांस आदि ने कहा सिद्धांति बोलते अत्र इसमें से हमने हम, हमारे से कहा जाता आजादवादी मानते हैं पत्र उच्चते नंबर अस्विन दृष्टान्त अनुपति ये दृष्टान्त ठीक नहीं है बीजांग दृष्टान्त जो है ठीक नहीं है जैसे साध्य में संदिग्ध हो रहा है कौन पहले है वैसे हम यहाँ भी हमारा प्रश्न वही रहेगा क्या रहेगा बीज पहले है क्या अंकुर पहले प्रश्न वही रहेगा क्या उत्तर दोगे ये दृष्टान्त ठीक नहीं है यही अस्विन दृष्टान्त ये जो बीजांग दृष्टांत ये दृष्टान में टिप्पणी होता है अनुपत्तिर उच्यते उपपत्ति में युक्ति सिद्ध नहीं ये भी ये भी वैसा ही है जैसे साध्य है, संदिग्ध अवस्था में है है कि शरीर पैले है वैसे ये भी वैसा ही है बीज पहले है पैलगी अंकुर है। बोलना तो ठीक है बीज से अंकुर होता है बीज कैसे हुआ जी कहेंगे अंकुर से अंकुर कैसे हुआ बीज से कौन पाई वही स्थिति यहाँ ये सिद्धांत का बीजांकुराखो दृष्टान जो बीजाकुर नामों के जो दृष्टांत है तुमने जो दिया है अभी ये दृष्टांत, यह जो दृष्टांत है जो ससाध्य तुल्य वो साध्य के समान है जैसे साध्य में संदिग्ध है सिद्ध करना उसको कौन पहले धर्मा धर्म शरीर को वैसे इसमें वो ही है समान है कौन पहले होगा बीज पाई जाए अंकुर पाई उत्तर नहीं दे पाता सामने वाला व्यवहार तो चलता है अधेरे में व्यवहार चलता है बे, व्यवहार चलाने के थोड़ी सत्य चाहिए वास्तविकता की कोई जरूरत व्यवहार झूठ को सच बना देता है सच को झूठ बना देता है व्यवहार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है परमार्थ दृष्टि से देखने पर स्थिति आ जाती है एक दूसरे की सिद्धि नहीं हो पाती आजाद बाद में चला जाना है वहां बीजांकुर आपके दृष्टांतों यह जो बीजांकुर नामक दृष्टांत है बीज से अंकुर होना अंकुर से बीज होना जो बांधे है दृष्टान्त है यह जो ऐसा है सर तुल्य तो हो ममन है वेदांति मत है मैं जो वेदांति हूं मेरे मत में आजादवादी के मत में जो अद्वैतवादी है मेरे मत में ऐसा है ये भी उसी स्थिति में है, संदिग्ध है कौन पहले है सिद्ध नहीं हो पाना है हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो यही इसे ये भी आजादवादी की स्थिति करता है कौन बीजांग दृष्टान्त मेरा ऐसा मत है अभिप्राय है पूर्वादी बोलता है महाराज हमें प्रत्यक्ष कार्यकार बीजांग अनादि देखा है बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से बीज होता है ये जो अभी जो बीज बना है ये इसके पहले वाले वृक्ष से है ये वृक्ष कैसे बना उसके पहले वाले बीज से है और वो वृक्ष कैसा उसके पहले वाले बीज से ऐसा ये अनादि परंपरा है बीजानुपुर बीज से वृक्ष होना वृक्ष से बीज होना एक अनादि काल से चल रहा है ये पूर्वाज बोलता है इसको कैसे खंडन करेगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है यह कार्यकार बीजान बीज और अंकुर के जो अनादि अनादि काल से चल रहा है अब कह के हमारे लिए कोई शंका है कैसे मानेंगे ऐसा अनादि अनादि है ये टिप्पणी तो, दो की अनादि अपर बीज जनम्य योग्यवस्था पन्ना अंकुरात अपरो भिन्न इत्यथ कहते देखो जो अभी आगे के जो बीज पैदा करने वाले योग्य अवस्था में अंकुरता वृक्ष था, था पहले वाला वृक्ष था जो आगे बीज पैदा कर सकता है उस योग्य अवस्था से प्राप्त जो अंकुर है उससे अपरों भिन्न ये बीज अन्य हो जाता है और ये बीज के बाद में दूसरा वृक्ष बनेगा इस तरह से अनादि है ये कहा तो सिद्धांत का अनादि न ऐसा है न के आगे जो विराम होगा उसको हटा देना चाहिए ये चाहिए अनादि के यहाँ चाहिए अनादि ऐसा बोलेगा वो ये कहते न सिद्धांत बात कह ऐसा नहीं हो सकता क्यों पूर्वस्य पूर्वस्य पूर्वश आदिमत्व आदिमत देखो भाई जैसे ये अनादि कैसे सिद्ध होगा जैसे ये आदिमान है ये ये अभी जो बीज बना है कारण वाला है आदि कौन है वृक्ष है वो जो वृक्ष भी आदिमान है अनादि कौन सिद्ध होगा बीज की वृक्ष वो भी कारण से पैदा हुआ है किससे बीज से और वो बीज भी आदिमान है उसके पहले वृक्ष था वो, वो कारण है उसका तो कौन अनादि है बीज अनादि है कि वृक्ष अनादि है कोई अनादि नहीं है सब आदि मान कारण वाले अनादि कोई भी नहीं होता ऐसे यह सिद्धांत कार्य पूर्व पूर्व पूर्वपूर्व बीज ऐसा पूर्व पूर्व का अपर अपर जैसे पूर्व पूर्व का अपर अपर वाले कारण बन पूर्व पूर्व कारण होता अपर अपर कार्य हो जाता है मान वो पैले वाले बीज की अपेक्षा यह वृक्षक आर्य हो गया बीज के वृक्ष के अपेक्षा आगे वाला बीज कार्य कार्य होगा ठीक इस प्रकार ऊपर की तरफ ऐसे होगा ऐसे स्वीकार किया जाता है ये कहा अपर और आदिमहत्तर पूर्व वाले भी आदिमान है जहां भी जाओगे उसके पहले बीज को जहां बीज में जाके बैठोगे उसके पहले वृक्ष होगा वो आदिमान हो जाएगा बीज उसके पहले वृक्ष है उसके पहले बीज होगा वह आदिमान हो जाएगा वृक्ष कहीं से भी चलो अनादि नाम वस्तु ही नहीं है कहां से अनादि आ गए ये सिद्धांत अतः इधानीम उत्पन्नो अपरो अंकुरो अंकुर आदिमान बीजम चंकुरादि क्रमण उत्पन्नवाद आदिमत यथा जैसे देखो कैसे आदिमत होते हैं सर सिद्धांत बोलते यथा इदानी उत्पन्नो अंकुर इस समय जो पैदा हुआ अंकुर है या आदिमान है कि अनादि है क्यों तो इससे पहले कारण था क्या था बीज था अभी जो अंकुर पैदा हुआ है इसके पहले कहा बीज था एक अर्थ यथा इधानी जिस जैसे इस इस समय में उत्पन्न हुआ उत्पन्नो अंकुरा इस अभी आया हुआ जो अंकुर है तो क्या होगा बीजाद आदिमान तो बीज से पैदा हुआ है ये ये अंकुर आदिमान है इस प्रकार बीजमचा परम अन्य अंकुरार फिर ये जो बीज है अन्य अंकुर से पैदा हुआ है जिसे ये अंकुर पैदा हुआ या अंकुर, अंकुर का जो था, बीज था यह बीज भी पैदा हुआ है दूसरे अंकुर से पैदा हुआ है ऐसा पहला होने से अंकुरादि क्रमेण उत्पन्ना आदि सारे के सारे आदिवान होते हैं अनादि कौन सिद्ध होता है तुमने कहा बीजा अंकुर न्याय अनादि है कहा से अनादि है सब आदिवान होते हैं कारण वाले होते हैं जिसका कारण न हो उस अनादि बोलते ऐसा नहीं कहा अपरम माने यहाँ पर तीन की टिप्पणी दिया है अपरम प्रकृत अंकुरजनक बीज भिन्नम प्रकृत अंकुर से बीज से भिन्न है पहले वाले जो अंकुर मानोगे उस स्थिति में आदिमानी हो जाता है एक अंकुर पूर्वम पूर्वम आदिमदेव ये पुर्व अंकुरो अंकुरो पुर्वं पुर्वं थी। इस तरह से चलने पर क्या होगा पूर्व पूर्व अंकुर ले लो चाहे पूर्व पूर्व बीज ले लो एक दूसरे पूर्व पूर्वम आदिमद पहले पहले वाला आदिमानी होंगे जिसको पहले बोलोगे तो उसको पहले दूसरा है सब आदिमान कारण वाले होते हैं ये भैदी प्रत्येकम सर्वस्य बीजानपुर जाते जितने भी बीजामपुर वर्ग कोई भी लोग चाहे कोई कौन से बीज को लोगे आदिमान होगा वो बीज पैदा अंगुर बिना होना नहीं है उसके पहले अंगुर रहेगा ही और वो अंगुर को मानोगे आदि तो बीज के बिना पैदा नहीं होने उसके पहले बीज होगा ही सब आदिमान हो जाते हैं प्रत्येकम सर्वस्व बीजानपुर जाते बीजापुर वर्ग जितने भी समुदाय सबके सबका आदिमतवाद कश्यचित अभी अनादित्व अनुपत्ति किसी का तो भी अनादि तो सिद्ध होना संभव नहीं क्या बीजा अनादि होता है, नहीं होता है। के चार के टिक्वीज अंकुर भी भी अंगुर हो अनादि होना संभव नहीं है सब आदिमान हो जाते हैं क्योंकि बीज होगा तो इससे पहले अंगुर रहेगा ही और ये अंगुर होगा तो उससे पहले बीज रहेगा ही सब आदिमान हो जाते हैं अनादि कोई सिद्ध नहीं होता कहा एवं हेतु फलाना इसी प्रकार कार्य का धर्माधर्म और शरीर भी ऐसा ही है अभी जो शरीर है पूर्वकृत धर्माधर्म का फल है या आदिमान है वो धर्माधर्म करने वाला भी कोई शरीर था होगा तभी तो बना होगा वो धर्माधर्म पैदा हुआ होगा या अभी का शरीर पैदा करने वाला धर्माधर्म के भी कारण शरीर होगा पहले वाला शरीर होगा वो तो धर्माधर्म भी आदिमान है पहले वाला शरीर भी धर्माधर्म के बिना नहीं बना होगा तो वो भी आदिमान है वो पहले वाला धर्माधर्म वो शरीर के बिना नहीं होगा सब आदिमान हो जामानदार है एक दो की टिप्पण दिया एक गोभा बीजांगुर एवं माने इसी प्रकार जैसे बीजांगुर दृष्टान्त है ठीक इसी प्रकार हेतु बलाना मान अध संघाता नाम अधर्माधर संघात शरीर अधर्माधर्भ और hmm. संघात माने शरीर शरीर इंद्रो का पुंज शरीर है धर्माधर्म का कार्य शरीर शरीर का कार्य धर्माधर्मा ऐसा ही जैसे वो है ऐसे ही है कोई अनादि कोई नहीं होता सबसे आदि है अनादि अनंत एक ही बाकी सब शादी ये बोलना चाहते हैं समय हो गया है इसको यही रखते थे ओम भद्रम करण शरीर जत्रा स्त्री राम गणेश